महात्मा गांधी गांधी का पूरा नाम मोहनदास था। था। उनका जन्म के के दिन, 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ हो गया था उनके चार बेटे हरिलाल मणिलाल रामदास व देवदास महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर आर सुनते रहो मुस्कराते रहो रघुतेघ राज ती पावन सीतारा